पुराण कैलाश संहिता यति के अंत्येष्टि कर्म की दशाह पर्यंत विधि का वर्णन वामदेव जी बोले जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता मरने पर उनके शरीर को गाढ़ दिया जाता है यह मैंने सुना है मेरे गुरु कार्तिकेय आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए क्योंकि तीनों लोगों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है भगवान शंकरनंदन जो पूर्ण पर में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा तो जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं उनकी गति में क्या अंतर है यह बताइए प्रभो मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए स्कंद ने कहा जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ सावधान होकर सुनो वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है उसे गुरु के मुख से सुनकर यम निमादी रूप योग का अभ्यास करे, उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणो के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदा के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात पांच आतिवाहिक देवता आते हैं उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी कोई ज्योतिपुंज स्वरूप कोई दीनाभिमानी कोई शुक्ल अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं इसी तरह भूभा भूमाभिमानी तमका अभिमानी अत्रिका अभिमानी अत्रि रात्रिका अभिमानी कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी ये सब मिलकर पांच होते हैं ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं वहां मुन वामदेव अब तुम उन सब देवताओं के वृत्ति का वर्णन सुनो कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को सांस लेवे पांचों देवता उनके पुण्य व स्वर्ग लोक को जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते तथा पूर्वव जन्म ग्रहण करते हैं इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के पांच देवता हैं वे भूतल से लेकर उर्ष लोक तक के पार्ग को पांच भागों में विभक्त करके यति को सांस ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे शिव के धाम में पहुँचाते हैं वहाँ देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकाुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहाकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं यति को आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि देव वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं अपने प्रति भाव की फलस्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियाँ प्रदान करते हैं जो कहीं और अवरुद्ध नहीं होती साथ ही वे सद गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है अतः यही समस्त मान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है जिस समय यति मरणासन हो शरीर से शिथिल हो जाए उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाए वे सब वहाँ क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रशंसा के साथ स्पष्ट वर्णन करें, तथा तो जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदा का उसे निरंतर स्मरण कराते रहे शब का यही समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है उसके गाँव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है उस समय नम इरिया से लेकर नम आमीव के भय तब के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करे फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव जजन की पूर्ति करे सन्यासी के शरीर को गहड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है उसको देव जजन कहते हैं मुनिश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है